ओम गुरोर ब्रह्मा ओ गुरोर्ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरु साक्षात्म ब्रह्म तत्मे श्री गुरव नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के बत्तीसवी श्लोक तक विचार किया बत्तीसवें श्लोक में ये बता दिया देहान्वान में जन्मा देहादि से मैं अतिरिक्त होने से भिन्न होने से मेरा जन्म नहीं जन्म तो शरीर आदि का है और इंद्रिया और इंद्रियों का विषयों के साथ भी मेरा संबंध नहीं है ये बता दिया आगे तैतीसवें श्लोक में ये जो राग द्वेश है सब मन का धर्म है मैं तो मन नहीं है मैं मन से भी परे हूँ प्राण से भी परे हूँ शुद्ध है ये बताने जा रहे तैतीसवें श्लोक में अमान में राग भया दया अप्राणो दया अयम शुभ्र नमे श्रुतिशा दुख है राग है हे है भय है और उद्वेग ये जितने भी है मन के धर्म हैं मेरे नहीं क्योंकि मैं मन नहीं हूं अमनत्वाद मन नहीं होने के कारण मन के धर्म मेरे नहीं है अप्राणो क्योंकि यूकिुति भी बोल रहे प्राण से रहित मन से रहित जब मैं मन वाला ही नहीं हूं तो भला मेरे साथ दुखादि का विकार संबंध कैसे होगा क्योंकि स्ति बोल रहे है, अप्राणो है मनहा शुभ्रा इत्यादि सुतिशासना अप्राण आत्मा प्राण से भी रहित है मन से भी रहित है शुद्ध रूप है ऐसा सुति ने शासन किया था स्त्रुति ने बता दिया इसलिए प्राण मन आदि से मैं भिन्न हूं इत्यादि श्रुतिशासनात् तात्पर्य ये, ये है जैसा कोई इष्ट पदार्थ है उसका वियोग होने से बिछुड़ जाने से अथवा अनिष्ट पदार्थ का संबंध होने से मन में दुख उत्पन्न होता दोनों दुख का कारण है संयोग भी दुख का कारण है वियोग भी, भी दुख का कारण है बस इतना अंतर है दुष्ट का संयोग और सज्जन अथवा इष्ट का वियोग दोनों दुखों का कारण है और दोनों प्रसन्नता का कारण भी होता है इष्ट का संयोग प्रसन्नता का कारण होता है दुष्ट का वियोग भी, भी प्रसन्नता का कारण होता है ये मन में दुख उत्पन्न होता है और प्रसन्नता उत्पन्न होती है जिन वस्तुओं को सुख का साधन एवं रमणीय मानते हैं मन के द्वारा रमणीय मान लेते हैं तो मन मानता है उन विषयों में राग हो जाता है आसक्ति हो जाती क्योंकि रमणीयत्व तो बुद्धि शोभनत्व तो बुद्धि ही राग के प्रति होता है इसको कहते हैं शोभनाध्यास इससे अतिरिक्त विषयों में जो द्वेष होता है वो अभी बता दिया मैंने इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग से भी मन में द्वेष और भय आदि उत्पन्न होता है जैसा इष्ट का वियोग होने से भय अनिष्ट का संयोग होने से भी भय उत्पन्न होता है ऐसे ही मरमासरी आदि काम क्रोधादि विकार भी मन में ही उत्पन्न होते रहते हैं मैं सच्चिदानंद घनात्मा हूं मन नहीं हूं और ना मन मेरा हो सकता है मेरा कोई है नहीं यह मन अपंचीकृत पंच महाभूतों मिलकर बना है सत्वगुण से अपंचीकृत पंचमहाभूतों के जो सत्वगुण है उसका समष्टि का कार्य है इसलिए मन भौतिक है और दृश्य है दृश्य का मतलब जैसा हम देखते हैं वो दृश्य नहीं लेना क्योंकि मन को अतिद्रिया माना है दृश्य का मतलब ज्ञान का विषय है तो दृश्य है मैं इन इनको जानने वाला आत्मा हूं इनका दृष्टा हूँ इनका साक्षी हूँ इसलिए सुखाधि मन का विकार है मेरे नहीं है क्योंकि आपको पहले भी समझा दिया था जागृत और स्वप्न में ही सुख दुःख होते है सुषुप्ति में नहीं क्योंकि मन नहीं लीन हुआ विद्या में आत्मा मन वाला नहीं है और ना मनरूप भी है मन वाला भी नहीं मन स्वरूप भी नहीं इस प्रकार का स्वष्ट उपदेश उपनिषदों में मिलता है वही अप्राणो है मनो इत्यादि के द्वारा श्रुति ने आत्म को प्राण रहित भी इस विषय में भ्रांत कह दिया श्रुति ने जो आत्म को प्राण रहित मन रहित तथा शुभ्र बता दिया किंतु जो पामर है अज्ञानी है मूर्ख है विचार इसने नहीं किया प्राण वाला मन वाला जो मानता है वो भ्रांत मात्र है भ्रम के कारण। इसलिए मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं क्रोधी हूं इस अविचारित प्रती के आधार पर इसको लेकर सुख दुखादि आत्मा के धर्म मान के बैठते हैं कौन अविवेकी अज्ञानी और उसके कारण इसे संसार में फसे रहते हैं कितना भी समझाने पर भी नहीं समझने आता है सत्यत्व तो बुद्धि जब तक कहे शोभनत्व तो बुद्धि जब तक कहे वो छोड़ना नहीं चाहता कितना भी समझाओ छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करता है इसलिए अरे साधक तो प्राण नहीं है तो मन नहीं हो तुम तो इंद्रिय नहीं हो तुम तो इनसे परे हो इनको देखने वाला है बस वो केवल साधन है व्यवहार के दृष्टि से किंतु आत्मा इनसे अलग है और इंद्रियों का धर्म आत्मा में आएगा कैसा बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है तभी भी मान के बेटे हम लोग ये मानना ही भूल है जब तक जानेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा सारा व्यवहार मान कर के हो रहे जैसा हार है कुंडल है नूपुर है मान लिया आप जानेंगे वह केवल सोना ही सोना है वैसा ही जगत को हम मान करके व्यवहार करते अब जानेंगे केवल अधिष्ठान परमात्मा ही है जैसा समुंदर में तरंग है मान लिया बड़े बड़े तरंग आए अब जाने जाएंगे समुन्दर से अतिरिक्त तरंग नहीं इसलिए आत्मा सारे उपाधियों से परे है वही हमारा स्वरूप है यही आत्मबोध के द्वारा प्रतिपादन कर रहे आचार्य जी श्रुति को प्रमाण मान करके ओम शांति शांति शांति